जवान भाव नौकरी चाहिए ना कितने तनखा की नौकरी चाहिए कितना, आपको आराम से आज के दिन जीने के लिए कितना तनख्वा चाहिए महीने का, बोलो जी महीने का कोई, कोई पढ़ाई तो कर रहे नौकरी के लिए ना तो कितना तनख्वाह चाहिए हाँ जी अमित भैया आप ही बोले कोई नहीं बोलेगा ऐसे ना बोलो प्रभु देगा तो थोड़ी खुश एक एवरेज बता दो एक महीना साठ हजार मंजूर है बहन लोग बोलो आपको कितना चाहिए कितना चाहिए साठ हजार बोला गया ठीक है अब साठ हजार मिलेगा तो आप बोलो ये साठ हजार का आप करोगे क्या हर महीने कितना मिलता है साठ हजार क्या करोगे इसका मकान का किराया देना ना शहर में रहते हो कितने कि पच्चीस हजार का हा? दस बारह हजार का ले लोगे बाकी लो का क्या करोगे खाना खाओगे पचास हजार का महीने का मैं पूछ रहा हूं हमारे पास फिर भी आराम से पैसा बचेगा लेकिन मालूम क्या है हमारी सोच क्या है मैंने तो पैसे बचाकर करना क्या साठ हजार को फूकना ही फूकना छ महीना एक फोन लेकर चले पैसा ज्यादा आ रहा है इसलिए छह महीने के बाद ये फोन क्या हो गया पुराना हो गया फिर नया लेंगे शर्ट खरीदेंगे हर छ महीने में एक नया शर्ट नया सूट वो तो चल सकता आपको मान लो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है ना एक व्यक्ति है जो हिसाब में नहीं आता कौन है इंग्लैंड की रानी वो इन हिसाब में नहीं आती दुनिया के सबसे धनी है वो लेकिन मालूम क्या करती है वही कपड़े जो उसके हैं जब तक फटते नहीं है बार बार पहनती है वो इंग्लैंड की रानी का आदत है जबकि राणी है नए कपड़े नहीं वो बोला जाता है बार बार उसी को ही पहनते रहती है जो कल के अमीर हो गए उनको एक शर्ट दो बार पहनना मुश्किल हो जाता सो so, बोलने का मतलब परमेश्वर आपको सृष्टि करता है परमेश्वर है जी परमेश्वर क्या सृष्टि करता है आपको सबसे अच्छी गाड़ी दे सकता नहीं दे सकता सबसे अच्छा कपड़ा दे सकता के लिए सबसे अच्छी नौकरी दे सकता देता क्यों नहीं जितना दिया उसमें हम क्या नहीं ए, हम नौजवानी में समझना जितना दिया उसमें वफादारी परमेश्वर देखता यहोशु का विषय हम सीख रहे हैं यहोशु मूसा का दास था वो कभी नहीं सोचा कि वो इसराइल का अगला क्या बनेगा अगुआ बनेगा लेकिन जिस हाल में था ना उसमें वो संतुष्ट था मूसा का दास बनकर रहने में संतुष्ट रहता था इतने बड़े प्रभु के दास का यानी मूसा के बराबर तो यीशु के बाद और कोई आया ही नहीं है 32 लाख से ज्यादा को मरुभूमि से लेकर जा रहा ऐसे जाने वाला मूसा का दास बोलने से कितना बड़ा पदवी लेकिन कैसे रहता था नम्र रहता था आप निकाल लीजिए इब्रानी तेरा का पांच तेरा का तुम्हारा तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा स्वभाव हो। हो। और जो जो तुम्हारे तुम्हारे पास पास है, है, उसी उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है, उसी में क्या करो संतोष हो जाओ आगे क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे अब इधर ध्यान से, आप बोलो क्या परमेश्वर ने आप लोगों को जरूरत से ज्यादा दिया है बोलिए एक एक अपना जीवन देख ले मुझे परमेश्वर ने जरूरत से ज्यादा देखिए आपके मां बाप कभी ऐसे फोन उन ग्लोपन में भी नहीं सोच सकते थे आपके पास होगा भाई, भाई लोग बोलो सच है ये फोन आपके मां बाप सोच नहीं सकते थे आपके पास है लेकिन दिक्कत क्या है हम इससे क्या नहीं है क्या नहीं है संतुष्ट नहीं क्यों नहीं हो इसमें खराबी क्या है दिक्कत क्या है फोन किसके लिए होता है बात करने के लिए मैं एक उदाहरण आपसे बोल रहा हूं इसमें दिक्कत क्या है आपको चल रहा बिल्कुल ठीक चलता है फिर जाकर आप नया तो खरीदने के लिए पैसे नहीं होते जाकर एक सेकेंड हैंड उठा लेते हैं लालच समझ में आया पैसे होते तो आप क्या कर लेते आपने नया चालीस हजार का एप्पल का खरीद लेना था लेकिन पैसे थे नहीं अब करें क्या जाकर क्या उठा लिए? लिएकेंड हैंड आप बोलो परमेश्वर अगर आपको साठ हजार महीना का दे दे तो आपके फोन हर दो महीने बाद क्या करोगे आप बदलोगे नहीं बदलोगे और फिर आप ही खुद ही जाकर फंसते हैं अब उदाहरण आजकल एक ट्रेंड है लोन का दुनिया लोन देने को तैयार है और हम बड़े आराम से किस में फंस जाते हैं लोन में लोन जब ले लेते हैं फिर उतारना आसान है मुश्किल है हाजी आप ही बोल रहे हो आसान है मुश्किल है तो फिर लेते क्यों हैं? फिर लेते क्यों आप ही बोले लोन उतारना क्या है फिर एक टेंशन रहता है ना हर महीने क्या करना देना और अगर एक महीना चूक गया पेनल्टी आ जाती है वो तो बस बसुए मछुआरे की तरह बैठा होता है कुंडा डालकर कोई फंसेगा अब आया अब आया नीचे उसने कोई नेका चीज कुंडे में लगाया होता है आराम से बैठा होता कई लोग तो ऐसे बैठे पेपर पढ़ रहे होते हैं क्योंकि आएगा कहीं ना कहीं से आएगा और जब उसका वो डंडा थोड़ा हिला आ गया फिर क्या करता आ? फिर कहता फिर निकालता फिर वापस डालेगा फिर डालेगा नहीं ना डालेगा वो बोलता शुक्र है एक फंस गया मैं इसको खाऊंगा यही है लोन का सारा तशा यही है आप बड़े आराम से जाकर स्टूडेंट लोन ये लोन वो लोन ले लेते हैं और बाद में फिर मारे मारे फिरते हैं नौकरी के लिए पढ़ाई की कुछ और नौकरी मिलती है कुछ और फिर ये हालत हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट है फिर भी प्रार्थना करते हैं मुझे एक झाड़ू वाले की नौकरी मिल जाए देख लीजिए बाहर जाकर सड़क में लोगों को देख लीजिए पढ़ाई उनकी क्या है नौकरी करता क्या जाके किसी भी ये होटल वाले को उधर जो पूरी बेल रहा होगा ना उससे पूछना तूने कितनी पढ़ाई की बोलेगा चुप रहे, बोलेगा तो बहुत दुख लगेगा पढ़ाई तो मैंने बहुत की, कोई देता नहीं है, देते हैं तो भी छोटी मोटी नौकरी दे उससे हमारी तो दाल नहीं गलेगी इसलिए बैठ कर क्या कर रहे हैं इसलिए आज आज का ट्रेंड दो दो नौकरिया करते हैं सो इधर आपने ध्यान रखना अच्छा जीवन लोगों ने बर्बाद से किया अपने अंदर क्या पाला इच्छा है। so, अगर परमेश्वर जो मुझे प्यार करता है है ना उसने इधर लिखा है तो तुम्हारी पढ़ लीजिए दोबारा मैं तुम्हें कभी नहीं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा हाँ। और ना कभी तुझे त्यागूंगा अब आप अगली बात एक सवाल क्या हम एक एक को परमेश्वर ने हमारे सोचने से बढ़कर चलाया नहीं चलाया चलाया नहीं चलाया चलाया ना जरूरत से ज्यादा दिया सोचने से बढ़कर चलाया मैंने सिर्फ एक ही काम करना है जिस हाल में परमेश्वर ने मुझे रखा मैंने क्या रहना संतुष्ट रहना आप अगर उस हाल में संतुष्ट है तो परमेश्वर देख रहा और फिर परमेश्वर और जमुआरियां सौंपता हम जब संतुष्ट नहीं हैं फिर हम इसे फंदों में जाकर फंसते हैं फिर अपना आत्म जीवन बर्बाद कर बैठते हैं सो so, हर एक विश्वासी खास करके आप नौजवानों ने ध्यान रखना कि मेरे लिए सबसे उत्तम बात कौन सी है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा वो एलिया का हमने देखा ना कैसे एलिया परमेश्वर की इच्छा के लिए ध्यान से बैठा मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा So, कल आप मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेपर्स डालते वक्त भी यही प्रार्थना बाप तेरी मर्जी है तो मुझे टेंशन लेने का क्या नहीं है, कोई जरूरत नहीं आधे से ज्यादा हमारा टेंशन क्यों है क्योंकि अंदर क्या है इच्छाएं पाल रखी तो उधर ये का विषय हम लोग जब देख रहे हैं उसी के साथ कनेक्टेड है बाकी सवाल भी मैं बाद में आपसे एक एक सेशन में ले लूँगा सो so, निकाल लीजिए उत्पत्ति का पुस्तक यहोशु पहला अध्याय पहला आयत यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुता कहा मेरा दास मूसा मर गया है अब बस उसी को पढ़िए। क्या क्या लिखा है? है? है। यहोवा यहोवा के दास। यहोवा का दास। का नाम क्या है? इतना मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है या परमेश्वर कहता है वो मेरा कौन था दास दास का मतलब दास किसे कहते हैं? अपने स्वामी की इच्छा सेम आप क्या आप प्रभु के इच्छा पूरा करना चाहते हैं एक सवाल है टक्कर किधर है मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा अगर आपने फैसला करना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा काफी है अब आप इधर क्लास के बाद संडे अब जाएंगे परीक्षाएंगी परमेश्वर आपको परखेगा हर कदम में परखेगा दुनिया आपके सामने है और परमेश्वर आपके सामने है आपने तय करना इधर मूसा परमेश्वर का दास कहा गया क्यों मूसा किसी और से परमेश्वर से बात नहीं करता था कैसे बात करता था आमने सामने मूसा ने गलतियां की है अपना महल छोड़ दिया उसने सोचा परमेश्वर ने मुझे चुना है इसराइलियों को लाने के लिए और अपने ताकत पर गुस्सा कर, कर जाकर उसने क्या किया एक मिस्री को जान से मारा क्यों जान से मार रहा हम नौजवान हैं हमें कई बार लगता है हम कुछ कर सकते हैं जैसे आप हैं वैसे हम भी थे बहुत कुछ लगता था कर सकते थे माँ बाप कुछ बोलते तुम तो सोचते थे नहीं मुझे आता आपको क्या मालूम हमें सब कुछ मालूम है यही ना सोच है माँ बाप इसलिए कुछ बोलते तो हमारा मुह लंबा क्यों होता फिर हम अपने हिसाब के दोस्तों को ढूंढते हैं सो इधर ध्यान रखें अब इधर मेरे एक सवाल आया बॉयफ्रेंड बनाना क्या गलत बात है उनसे फोन पर बात करना क्या गर्म बात है सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है कौन हाँ जी जोर से बोले है फिर दूसरे दोस्त क्यों ढूंढते हो कितने दोस्त चाहिए आपको हा? एक चाहिए दो चाहिए जब यीशु आपका दोस्त है तो फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जरूरत है फिर हम बोलते हैं नहीं जी चाहिए तो सही जाओ ना हमें क्या दो साल के बाद हम पूछेंगे वो किधर गया नहीं वो चला गया नया है। आखिरी में आठ दस बॉयफ्रेंड करके फिर ग्यारहवे के साथ शादी करोगे फिर बचाई गया फिर बचाई क्या फिर कीमती टाइम व्हाट्सएप में क्या करते व्हाट्सएप में क्या वचन बोलते हो एक दूसरे को हौंसला देते हो की बात लगे रहते हैं हैं कर रहे हैं। हम फाल मिस करते हैं आपको आ, कल जब उसकी बुराई दिखेगी तो फिर वो उधर से जाएगा इधर से जाएगी कितने जगहों में होता ये दुनिया का नाटक है हमें लगता है यह बहुत प्यार ध्यान से समझना मैं आपको साफ बोल रहा हूं अनुभव से आपको मालूम चल जाएगा बाद में दुनिया का सारी दोस्ती मतलबी है कोई एक दोस्त नहीं मिलेगा जो आपको सचमुच में प्यार करा एक नहीं मिलेगा दुनिया का सबसे अच्छा दोस्ती था दाऊद और इनाथान बाइबल में लिखा हुआ है लेकिन मालूम है योनाथान अपने बाप के साथ ही था प्यार तो करता है दाऊद को लेकिन रहता किसके साथ इतने भी दोस्त मिलेंगे सब ने अपना मतलब करना है एक दिन अपना मतलब पूरा कर कर आपको कूड़े की तरह फेंक देंगे याद तक नहीं करेंगे आजकल बहुत से लोग फेसबुक में बैठे अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं जिसका दोस्त यीशु है उसको किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है हां बाकी सबको मैं बराबर प्यार करता हूं सबको कैसे देखता हूं मेरा भाई मेरी बस इससे बढ़कर और क्या सो so, आप अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाओगे उन्होंने आपको कब देखा हाँ जी कब देखा पिछले दिन हो गई देखा और एक और खुलकर बात बोल जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं फिर अपनी कोई गलती दिखाते नहीं छुपाते हैं फिर फिर दोनों के सामने कैसे बनकर चल रहे होते हैं हा दान साफ करके कर, अच्छे कपड़े पहनकर चल कल तेरी शादी करा देते दोनों की शादी कराओगे तो फिर तुझ भी नहीं करेगा पूरा दिन सोता ही रहेगा क्योंकि क्या हो गई अब जब तक शादी नहीं होती तब तक कैसे चलते हैं मिलने जा रहे हैं अच्छा कपड़ा पहना कितनी मीठी बातें शादी हो जाएगी तो फोन उठाकर मुंह पर मिलेंगे आज जो लव मैरिज होते क्या है तमाशा है शादी हो जाती है फिर उसके बाद एक दूसरे को गले काटने में लगे होते हैं ध्यान रखना आपने फैसला करना जो आपके साथ है ये आपके साथ है, है? पढ़े ना कल हमने पढ़ा था वो आयत उसका ऐश छियालीस का हे याकूब के घराने हे hey याकूब के घराने हे hey इसराइल के घराने के सब बचे हुए लोगो हाँ। मेरी और कान लगाकर सुनो हाँ। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा उत्पत्ति कब से उठा रहा है? आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको कब से उठा रहा? से उठा उठा रहा? रहा। उत्पत्ति अब मैं भी पिछले दिन, पिछले साल कुद का मीटिंग कुद में आप लोग आए थे ना कुछ से वापस आने उधमपुर जो जगह है वो मैं उधरी पला हू मेरा घर उधरी था अठारह क्लास में ट्वेल्थ तक नर्सरी से ट्वेल्थ तक उधरी पढ़ा हूँ मेरा अपना गाँव ने मेरे उधर दोस्तों दोस्त, हम बाकी हमारे बहुत दोस्त थे वो सब बाद में आया मैं आर्मी स्कूल का, पहले कारमेल में पढ़ता था फिर आर्मी में गया आर्मी स्कूल में नर्सरी से ट्वेल्थ तक हम इकट्ठे पढ़े विक्रम और मैं हम जब गए उसकी शक्ल गुलाटी हमें इसे बुलाते थे मेरे मेरे को मैथी, मेरे को मेथी बोलता था इकट्ठे पढ़े नर्सरी से बारहवी तक लेकिन कितने साल बाद से वापसी में मैं मैं उसके घर में गया ध्यान तक इकट्ठे उनके साथ पढ़ा था कभी उसके घर नहीं गया पहली बार उसके घर में कब जा रहा हूं कुद के पिछले साल के मीटिंग के बाद और तब उसे एक एक से किधर है वो किधर है तब बोला कोई स्विट्जरलैंड में है कोई यूएस में है मेरे साथ इकट्ठे बेंच में पड़े मेरे दोस्त अलग अलग जगह में हैं कोई पुलिस में ऑफिसर है कोई, कोई इलेक्ट्रिस डिपार्टमेंट अच्छे दोस्त थे लेकिन एक समय आता है अपना अपना रास्ता ले लिया फिर शादी हो गई फिर बच्चे हो गए दोस्ती किधर फिर दोस्त के लिए क्या नहीं है? माँ बाप के लिए टाइम नहीं होता तो फिर दोस्त के लिए कहा अभी तो आपको लगता है हम तो एक दूसरे के लिए क्या दे देंगे जान दे देंगे हाँ स्कूल से आए काम से आए तो बस उसी के साथ यार क्या यार वो भी अपना ध्यान रखना दो साल के बाद ये आपको क्या नहीं करेगा आपको अभी लगता है वो तो मेरे लिए मर जाएगा हाँ मर जाएगा ये तो सब अभी का जोश है आपका भरोसा किस पर अगर कोई आपका प्यारा दोस्त है फिर यीशु आपका दोस्त नहीं अच्छी तरह समझना अब बहने बैठी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता आपका कोई प्यारा दोस्त है बहन ही अगर वो किसी और से बात करे आपको जलन होता बोलो बहन लो है जी आपका ही नजदीकी दोस्त है आपको क्या लगता है ये दोस्त ने किससे ही बात करना हाँ जी मेरे से ही किसी और से बात ही नहीं करना बड़ी जलन होती है अगर वो किसी से अगर खुद आना चाहे किसी के से उसने बात कर लिया आपका नींद खराब बोलिए होता नहीं होता भाई लोग बोलो होता नहीं होता अगर आपको आप दोस्त के ऊपर इतना जलन है जिसने आपके लिए खून बहाया उसका क्या हाल है हम उसको कितना दुख पहुंचाते हैं जब उसके प्यार को क्या नहीं कर सकते गाना तो गाने वचन तो पढ़ते ध्यान रखें, दोस्ती चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें दोस्त नहीं चाहिए लेकिन आपका सबसे नजदीकी दोस्त कौन यीशु के बाद ही बाकी सारे तब आप देखना आपका जीवन आपके दोस्तों के लिए भी आशीष होगा आपके दोस्तों के जीवन में बदलाव आपके द्वारा आएगा नहीं तो क्या होता है दोस्तों का सोच आपके सोच पर क्या करने लगता असर करने लगता है मूसा धरन यही मूसा का देख ले मूसा बात करने में स्पष्ट नहीं था बहुत जिद किया परमेश्वर ने उसको उसका बड़ा भाई दे दिया ध्यान से देखना मूसा परमेश्वर से बात करता था आरुण मूसा का बड़ा भाई है लेकिन बाद में इसराइलियों से मूर्ति बनवाने वाला कौन मालूम है कितना सिरदर्दी खड़ा किया बड़ा भाई और उसकी बहन मरियम कितना दिक्कत खड़ा किया सो आपने हम नौजवान ये पहले सेशन में आज जो हमारा वचन जो हम सीख रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए सिंपल सी बात आप बना लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कौन दुखी होगा कौन जब मैं तेरे साथ हूं तू मेरे साथ बैठ और हम दोनों मिलकर बाकियों के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे कौन आप और कौन यशु आप में जो भी कमी है वो पूरा करेगा पवित्र आत्मा साथ है आपका सहायक है हर सत्य में चलाएगा कोई काम उसके लिए मुश्किल है नहीं दोस्त लोग हैं हम उनको प्यार करते हैं इज्जत करते हैं सब कुछ है अभी सैम बैठा है सैम का एक्सीडेंट हुआ हम लोग मक्कू में थे एक्सीडेंट हुआ हम लोग कोई भी उधर नहीं थे बाकी स्टूडेंट ही थे इसके दोस्त सब पहुंच गए वही जाकर स्कूटर वगैरह सब उठाकर सब आ गए सारा कुछ करिए अच्छी है हम उनको मिले भी हैं लेकिन ध्यान रखना कुछ समय के बाद ये दोस्ती सब क्या हो जाती है पुरानी हो जाती है फिर नए दोस्त आते हैं फिर कुछ दिन के बाद ये दोस्त भी क्या हो जाते हैं पुरा हैं। क्या यीशु कभी धोखा देगा हाँ जी वचन पढ़ा था ना मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ so, मूसा वो बात सीख गया मेरा आसरा केवल कौन परमेश्वर और कोई नहीं सो so, दूसरों को हम दोस्त बनाते हैं तो भी सबसे पहला स्थान कौन इसलिए हम गाना गाते हैं ना मेरा एक ही मित्र जो मेरा लव मेवो सच है आप गा सकते हो हाँ जी गाना की किताब में होगा ना वो तो गाना गाए वो प्रोजेक्टर ऑन करना अच्छा ये इधर से ऑन हो जाएगा 176. मेरा वो मेरा वो सब कुछ है। अगर गाने के पहले गुद ही सिर झुका अर्थना करें बाकी और बहुत विषय हम सीखते आए क्या इस सुबह के सेशन में जिसने आपके लिए खून बहाया और जैसे वो प्यार करता है सृष्ण कोई आपको प्यार नहीं करेगा उसने आपको बनाया खून दिया आपको लेने के लिए जल्दी आ रहा है यहून्ना पंद्रह का पंद्रह को ये पढ़ दीजिए यहून्ना पंद्रह का पंद्रह बाकी लोग प्रार्थना करते रहें, सिर्फ सुने जब हम पढ़ रहे हैं अब से मैं तुम्हें दास ना एक मिनट रिकॉर्डिंग कर इसलिए माइक में पढ़ मित्र कहा uh -huh. है परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, है। क्यूँकी मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी जो बातें मैंने पिता से सुनी वो तुम्हें बता दी सो so, जरा सोच कर देखें आपका मित्र अगर जब ये शु है कितना आशीष का कारण बन सकता आपका ये दोस्ती हाल मिलकर भिलकर अम मेरा एक ही मित्र ओ मेरा सब कुछ है लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है वो शाहरुण का गुलाब है और भोर का तारा है लाखों में वो में एक ही प्रिय है उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है उसका क्रूस मुझको चंगा करता है वो शार का गुलाब है और भोर का तारा है लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है मेरा सारा बोझ उठाया मुझे चंगा कर दिया पाओ मेरे स्थिर किया है जब अकेला था भटकता यशु मेरा प्यारा मित्र बन गया उसके दो मुझको शांति और आनंद पा है उसका क्रूस मुझको चंदा करता है वो तो चारों का गुलाब है और गोर का पारा है आंखों में वो मेरे की प्रिया है अब मैं जीवन भर उसकी खाकर उसकी स्तुति कर दा मेरा बात मुझे शु की मार मेरी आशा है उसके दुख से मुझको तीरा आनंद मिलता है उसका क्रूस मुझको चंगा करता है का है है है और का है। है। एक मिनट रुक कर गाना गाना आसान है सिंपल आप लोग दोस्त लोग मिलते हैं कुछ दिन के कुछ देर के आपका दोस्त अपने घर जाता है आप किधर जाते हो अपने घर अपने दोस्त और इस दोस्त से तुलना करें लाखों में वो मेरा सच है क्या आज आप बोल पाएंगे दोस्त हैं आपके मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग दोस्त लोगों को छोड़ दो नहीं सबसे पहला दोस्त कौन उसके बाद ही सब आगे वो शाहरुण का भोर का भोर का तारा का मतलब अपने सुबह भोर का तारा किसी ने देखा आ दिखा किसी ने बहन लोगों ने कभी देखा भोर का तारा मॉर्निंग स्टार सबसे ज्यादा चमकता है वो सुबह का समय उसको जब देखते पहले जमाने में जब लोग जहाजों में समुद्र के जहाज में जाते थे अभी भी रात को कोई अकेला कहीं पड़ा होता है ना घड़ी भी कुछ भी नहीं है वो आकाश में इसी को ढूंढ रहा होता भोर का तारा दिखा उसका मतलब दिन आने वाला उसके दुख से मुझे शांति और उसने मेरे लिए दुख उठाया उसका क्रूस मुझे चंगा भी करता है मेरा सारा बोझ उठाया मुझे चंगा कर दिया पाओ को मेरे स्थिर किया जब अकेला था भटकता और सब ने छोड़ दिया यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया अब मैं जीवन भर उसकी ही महिमा करूंगा हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा मेरा एक मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है यीशु एक ही मात्र मेरी आशा है मिलकर दोबारा गए मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है वो यीशु को मनन करते हुए कहा शांति और आनंद मिलता है उसका क्रूस मुझको चंगा करता है वो चारों का है सारा मुझे चंदा कर दिया को किया है जब अकेला था भटकता और सब ने छोड़ दिया यीशु मेरा प्यार उसके दुख से मुझको शांति और आनंद होता है उसका क्रूस मुझको चंगा करता है वो चारों का गुलाब है और का तारा है लखों दे अब मैं जी उसकी Kai ma karuga, a tu tha kar skistuti karuga. करता है। वो है और है। दे है। इसी का इंग्लिश हम लोग गायेंगे वॉट इेंड वी है इज द लिली ऑफ द वैली Lily of the valley कौन सा उसका heading कैसे The Lily of the valley इन किसी को मिला वो number तो बता सकते फोर हंड्रेड एंड टू इंग्लिश में भी गाय Four hundred and two, not four hundred seven. I have found a friend in Jesus. Yeah. I have found a friend in Jesus. He is everything to me. He is the fairest of ten thousand to my soul. My comfort in trouble, He's my stay. He tells me every care on him to lay. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of them thousand to my soul. all my grief has taken and all my sorrows born in temptation he is my strong and mighty tower i have all for him for second i have all my in stone of my heart and now he keeps me by his side though all the world forsake me can't say and Satan tempt me so through jesus i shall safely reach the goal is the lily of the valley bright and morning star is the fairest of thousand to my soul you'll never never leave me nor yet forsake me here While I live by faith and do His blessed will, a wall of fire about me, nothing I do fear. Be this man, na he, my hungry soul shall fear. When crowned at last in glory and see His blessed face, then he was all. Light shall ever glow. He's the lily of the valley, the bright and morning's. He's the fairest star, hows the blue my soul? Aayi apne siron ko jukhaaye, jaise humne gaana gaya. He's the lily of the valley. Halbu shar unka gulab hai. कितना अच्छा मित्र आपको और मुझे मिल गया मैंने तुम्हें दास नहीं मित्र कहा है मैं दोस्ती इस संसार में क्यों ढूंढ रहा हूं जब मेरा एक अच्छा मित्र मेरे साथ हमेशा है वो मुझे कितना प्यार करता है और मुझे हर सच्चाई में चलाने के लिए मेरे साथ है मेरे जीवन में कितना दुख आने का संसार के दोस्तों से तो दुख बांट सकते हो लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे आप हॉस्पिटल में पड़े वो आकर देख सकें आपको फ्रूट ला कर देंगे लेकिन आपके दर्द को दूर नहीं कर पाएंगे हाँ ललो भैया के दोस्त और सृष्टि का इन दोनों में से एक को हमने चुनना है। ललुआ अगर उसकी दोस्ती आपको अच्छी लगती है वो आपसे बात करेगा आपसे बात करेगा आपका हाथ पकड़कर आपको चलाएगा धन्यवाद दुनिया की दोस्ती आपको बर्बाद कर सकती है लेकिन उसके साथ की दोस्ती अनंत काल का संबंध है हा वो आपको देखता है वो आपको चलाएगा बस इतना ही आपने कहना हा प्रभु तू हाथ पकड़ मेरा हाथ पकड़ और मुझे चला हाल प्रेमी प्रभु ये वचन को जब हम एक एक मनन करते हैं मूसा तेरा दास था और प्रभु तेरे साथ साथ चला धन्यवाद देते हैं उससे कितना ऊंचा एक पदवी हमें तूने दिया है तू हमें मित्र बुलाता है दोस्त की तरह तेरे साथ चलने के लिए हम एक एक को मदद कर हमारे दुख में शांति तू हमें देता है धन्यवाद देते हैं आगे भी तू हमसे बात कर ये शुमसी के नाम से हम मांगे